प्रश्न समाधि का पहला अनुभव कैसा होता है होगा तो ही जानोगे कहा जा सके ऐसा नहीं है कुछ कुछ इशारे किए जा सकते जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल जाए ऐसा होता है। या जैसे बीमार मरता हो और अचानक कोई दवा लग जाए मरते मरते कोई दवा लग जाए और जीवन की लहर जीवन की पुलक फिर फैल जाए ऐसा होता है जैसे कोई मुर्दा जिंदा हो जाए ऐसा होता है समाधि का पहला अनुभव अमृत का अनुभव है परम संगीत का अनुभव है पर होगा तो ही होगा और होगा तो ही तुम समझ पाओगे मेरे कहने से समझ में ना आ सकेगा प्रेम में जैसा होता है अब कोई किसी को कैसे समझाए जिसने प्रेम ना किया हो जिसने प्रेम जाना ना हो उसके सामने तुम कितने लाख सिर को कितनी व्याख्या करो सुन लेगा सब मगर फिर भी पूछेगा कि मेरी को समझ में नहीं आया कुछ और थोड़ी व्याख्या करिए ऐसा ही जैसा अंधे को तुम प्रकाश समझाओ या बहरे को नाद समझाओ नहीं समझ में आ सकेगा जिसके नासापुट खराब हो गए और जिसे गंध नहीं आती उसे गंध का कोई अनुभव कैसे बताओगे अनुभव कभी भी शब्दों में बांधे नहीं जा सकते लेकिन कुछ इशारे किए जा सकते गीत प्राणों में जगे पर भावना में बह गए एक थी मन की कसर जो साधनाओं में ढली कल्पनाओं में पली पंथ था मुझको अपरिचित मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सक्री गली बढ़ गए पग किंतु सहसा और मन भी बढ़ गया लोक लीकों के सभी भ्रम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 जैसे अचानक अनायास अकारण तुम्हारे भीतर एक रस का झरना फूट पड़े पंथ था मुझको अपरिचित मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सक्री गली और अचानक प्रेम जग जाए ऐसा अनुभव है समाधि का प्रथम जैसे पतझड़ थी और अचानक वसंत आ जाए और जहां रूखे सूखे वृक्ष खड़े थे हरे हो जाएं, लद जाएं, पत्तों से फूल खिल जाएं। ऐसा अनुभव है समाधि का प्रथम बढ़ गए पग किंतु सहसा और जिसके भीतर प्रेम जगा, या जिसके भीतर प्रकाश जगा या जिससे नाद सुनाई पड़ा फिर उसके पैर सहसा बढ़ जाते फिर भय नहीं पकड़ता जिसके भीतर प्रेम जगा, वो सब भय छोड़ देता इसलिए तो गणित हिसाब बिठाने वाले लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता है कि जहां आंख वाले जाने से डरते हैं वहां प्रेमी चला जाता जहां आंख वाले कहते हैं सावधान सावधान बच्चों, झंझट में पड़ोगे वहां प्रेमी नाचता हो गीत गुनगुनाता प्रवेश कर जाता इसलिए समझदार प्रेमी को अंधा कहते असलियत उल्टी ही है समझदारों के सिवाय कोई और अंधा नहीं प्रेमी के पास ही आंख होती अगर प्रेम आंख नहीं है तो फिर और आंख कहां होगी पंथ था मुझको अपरिचित मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सक्री गली बढ़ गए पग किंतु सहसा और मन भी बढ़ गया लोक लोकलिकों के सभी भ्रम एक पल में ढह गए ऐसा है समाधि का पहला अनुभव अब तक की सारी धारणाएं अब तक के सारे पक्षपात अब तक के सारे सिद्धांत शास्त्र ऐसे बह जाएंगे जैसे वर्षा का पहला पूर आया नदी में और सब कूड़ा कर किनारों का ले गया सब बह गया वह मधुर बेला प्रतीक्षा की मधुर अनुहार थी मैं चकित साभार थी हां चकित होकर रह जाओगे खड़े सोच ना सकोगे क्या हो रहा है विचार बंद हो जाएंगे सोचने का अवसर नहीं सोचने के पार कुछ घट रहा है वह मधुर बेला प्रतीक्षा की मधुर अनुहार थी मैं चकित साभार थी कह नहीं सकती हृदय की जीत थी या हार थी कहना कठिन है कौन जीता कौन हारा क्योंकि वहां दो नहीं इसलिए जीत कहो तो ठीक हार कहो तो ठीक एक अर्थ में हार है क्योंकि मिट गए दूसरे अर्थ में जीत है क्योंकि परमात्मा हो गए एक अर्थ में हार है बूंद की कि बूंद मिट गई दूसरे अर्थ में जीत है कि बूंद सागर हो गई कह नहीं सकती हृदय की जीत थी या हार थी वेदना सुकुमार थी पर इतना पक्का है कि वो जो पीड़ा थी बड़ी प्रीति बड़ी मीठी थी कहा नहीं गोरख ने मरण है मीठा तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा बड़ी मीठी प्रीति बड़ी मीठी प्रीतिकर मृत्यु है कल्पना जिसकी संजोई सामने ही पा गई सच तो यह तुमने जितनी कल्पनाएं संजोई हैं सब छोटी पड़ जाती हैं सत्य के समक्ष तुमने जो मांगा था उसे बहुत ज्यादा मिलता है जब मिलता है छप्पड़ तोड़कर मिलता है वह घड़ी भी आ गई जिसका भरोसा भी नहीं होता था कि आ जाएगी घड़ी आती वह घड़ी भी आ गई छवि अनोखी थी हृदय पर छा गई मन भा गई देखते शर्मा गई भरोसा नहीं आता कि मेरी ऐसी पात्रता कि प्यारा मिलेगा कि प्रीतम से मिलन होगा कर सकी मनुहार भी कब कहते कुछ ना बना स्वागत के दो शब्द ना बोले जा सके मैं स्वयं में खो गई और अब तो प्राण मेरे कुछ ठगे से रह गए समाधि का पहला अनुभव जैसे बिल्कुल ठग गए जैसे बिल्कुल लुट गए हारे कि जीते पता नहीं इतना भर पक्का है कि सीमाएं टूट गई संकीर्णिताएं टूट गई उतरा पूरा आकाश कबीर ने कहा है बूंद में समुद्र समाना बूंद में समुद्र समा गया सीमा में असीमा आ गया दृश्य में अदृश्य जो गोचर था उसके भीतर अगोचर खड़ा हो गया समाधि का पहला अनुभव इस जगत का सर्वाधिक बहुमूल्य अनुभव है और फिर अनुभव पर अनुभव कमल पर कमल खिलते चले जाते फिर कोई अंत नहीं फिर पंतिबद्ध कमल खिलते चले जाते फिर ऐसा कभी होते ही नहीं कि समाधि के अनुभव कम पड़ते हो बढ़ते ही चले जाते इसलिए परमात्मा को अनंत कहा है कि उसका अनुभव कभी चुकता नहीं जीसस के जीवन में उल्लेख कि जब बपतिस्मा वाले जान ने ये एक अद्भुत आदमी था जान जीसस को दीक्षा दी जीसस के गुरु थे जान जोर्दन नदी में जीसस को ले जाके जब उन्होंने जल से दीक्षा दी तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी क्योंकि जान कह रहा था कि जिस आदमी के लिए दीक्षा देने को मैं रुका हूं वो आया अब आया अब आया आने ही वाला है तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी उस आदमी को देखने और जब जीसस आए तो जान ने कहा आ गया ये आदमी इसी को दीक्षा देने के लिए मैं रुका था मेरा काम अब पूरा हो गया अब ये संभालेगा मैं बूढ़ा भी हो चुका हूं जब जीस को दीक्षा दी जोरदम नदी में तो कहानी बड़ी प्रीतिकर बात कहती ये प्रतीक है कि एक सबूत सफेद कबूतर अचानक आकाश से उतरा और जीसस में समा गया ये तो प्रतीक है सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है कोई वस्तुता कबूतर आकाश से उतर के जीसस में नहीं समा गया लेकिन जरूर कोई सफेदी अचानक आकाश से उतरती हुई अनुभव ही होगी बहुत लोगों को जैसे बिजली कौन गई हो जिनके पास जरा सी भी आंख थी और आंख वाले लोग ही इकट्ठे हुए होंगे किसको पड़ी जान जोरदन नदी में जीसस को दीक्षा दे रहा किसको पड़ी प्यासे इकट्ठे हुए होंगे जिन्हें थोड़ी बूने लग गई थी वे इकट्ठे होंगे जिन पर थोड़े रंग के छीटे पड़ गए थे वो इकट्ठे होंगे जिन पर थोड़ी जान की गुलाल पड़ गई थी वो इकट्ठे हुए होंगे देखा होगा एक ज्योतिर्पुं जैसे उतरा आकाश से और जीसस में समा गया और जान ने तत्क्षण कहा कि मेरा काम पूरा हुआ जिसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था वह आ गया अब मैं विदा हो सकता हूं वह समाधि का पहला अनुभव था जीसस के लिए समाधि का जब पहला अनुभव किसी को होता है तो उसे तो होता ही उसके आसपास भी भनक पड़ जाती है कहते हैं जब बुद्ध को समाधि का पहला अनुभव हुआ तो बेमौसम फूल खिल गए यह भी प्रतीक है जैसे कबूतर कबूतर यहूदियों का प्रतीक है शांति का प्रतीक फूल का खिल जाना भारतीय प्रतीक है बेमौसम अचानक जब भी किसी को समाधि फलती है बेमौसम का फूल है समाधि क्योंकि इस पृथ्वी पर मौसम ही कहां है समाधि के खेलने के लिए इस पृथ्वी पर समाधि न खेले यह तो बिल्कुल सामान्य बात है समाधि खेले यही असामान्य है ये पृथ्वी तो रेगिस्तान है यहां हरियाली कहां रसधार कहां जब कभी उतर आती है तो बेमौसम का फूल है नहीं होना था और हुआ चमत्कार है समाधि चमत्कार है अनुभव तुम्हें होगा तो ही जान पाओगे या जिन्हें अनुभव हुआ हो उनके पास बैठो उठो शायद किसी दिन सफेद कबूतर उतरता दिखाई पड़े या अचानक फूल खिलते दिखाई पड़ जाएं। मेरे आंगन श्वेत कबूतर उड़ आना उड़ आया ऊंची मुंडेर से मेरे आंगन श्वेत कबूतर गर्मी की हल्की संध्यायों झाँक गई मेरे आंगन में झरी केवड़े की कुछ बूंदें किसी नबोड़ा के तनमन में लहर गई सतरंगी चूनर ज्यों तनवी के मृदुल गात पर उड़ आया ऊंची मुंडेर से मेरे आंगन श्वेत कबूतर मेरे हाथ रची मेहंदी और बगिया में बोराया फागुन मेरे कान बजी बंसी धुन घर आया मन चाह पाहुन एक पुलक प्राणों में चितवन एक नैन में मधुर मधुर तरस उड़ाया ऊंची मुडेर से मेरे आंगन श्वेत कबूतर कोई सुंदर स्वप्न सुनहले आंचल में चंदा बनाया कोई भटका गीत उनीदा मेरी सांसों से टकराया छिटक गई हो जैसे जूही मन प्राणों में महक महक कर उड़ाया ऊंची मुडेर से मेरे आंगन श्वेत कबूतर मेरा चंचल गीत के लगता घर आंगन दहरी दरवाजे दीप जलाती सांझ उतरती प्राणों में सहनाई बाजे अमराई में बिखर गए हो अमराई में बिखर गए री फूल सरीखे सरस सरसवर उड़ाया ऊंचे मुंडेर से मेरे आंगन श्वेत कबूतर आता है उतर एक श्वेत कबूतर समाधि के पहले अनुभव में चारों तरफ फूल खिल जाते बंसी की धुन बज उठती भीतर कोई सहनाई बजाने लगता है सारे नाद जगते हैं, मेरे कान बजी बंसी धुन घर आया मन चाह पाहुन आ गया मेहमान जिसकी प्रतीक्षा है अतिथि जानते हो ना इस देश में हमने मेहमान को अतिथि इसलिए कहा कि वो बिना अतिथि बतलाया आता था परमात्मा ही एकमात्र अतिथि बचा है अब तो बाकी सब अतिथि तो तिथि बतला के आते अब तो वो खबर कर देते हैं कि आ रहे हैं वो ये कह देते हैं कि धक्का एकदम सदना ठीक नहीं आ रहे हैं समझ जाओ कि तैयार कर लो अपने को क्योंकि अतिथि को देखकर अब कोई प्रसन्न तो होता नहीं पहले से खबर आ जाती तो तैयारी हो जाती गाली गालो जो देनी दे लेते हैं लोग पत्नी को जो कहना होता है कह लेती पति को जो कहना होता है कह लेते तब तक आते आते शिष्टाचार वापस लौट आता है एकदम से आ जाओ कौन जाने सच्ची बातें निकल जाएं। कहना तो यही पड़ता है कि धन्यभाग कि आपको देख के बड़ा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है ये मन की बात नहीं है मन की बात कुछ और है ठीक यह है पश्चिम का रिवाज कि पहले खबर कर दो ताकि लोग तैयारी कर ले अपने हृदय मजबूत कर ले अब तो परमात्मा ही एकमात्र अतिथि बचा है तिथि नहीं बतला था उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कब आएगा समाधि का पहला अनुभव कब घटेगा कोई भी नहीं कह सकता अनायास बेमौसम सच तो यह है जब तुम प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे बिल्कुल नहीं कर रहे थे तब घटता है क्योंकि जब तक तुम प्रतीक्षा करते हो तुम तने रहते हो तुम्हारे चित्त में तनाव रहता है तुम राह देखते हो तो तुम पूरे संलग्न नहीं हो पाते राह देखना भी विचार है और विचार बाधा है जब तक तुम सोचते हो अब हो जाए अब हो जाए अभी तक नहीं हुआ तब तक तो तुम चिंताओं से घिरे हो बदलियां घिरी सूरज निकले तो कैसे निकले आता है आकस्मिक अनायास जब तुम सिर्फ बैठे होते हो कुछ भी नहीं कर रहे होते ध्यान भी नहीं कर रहे होते समाधि का पहला अनुभव तब होता है क्योंकि जब तुम ध्यान भी कर रहे होते हो तब भी तुम्हारे मन में कहीं वासना सरकती रहती शायद अब हो जाए अब होता होगा अभी तक नहीं हुआ बड़ी देर लगाई शिकायतें उठती रहती ध्यान करते करते करते करते एक दिन ऐसी घड़ी घटती है कि तुम बैठे होते हो ध्यान भी नहीं कर रहे होते हो शांत होते हो बस स्वस्थ होते हो मौन होते हो और आ गया मेरे कान बजी बंसी धुन घर आया मनचाहा पागुन छिटक गई हो जैसे जुही मन प्राणों में महत महत कर मेरा चंचल गीत के लगता घर आंगन दहरी दरवाजे दीप जलाती सांझ उतरती प्राणों में सहनाई बाचे अमराई में बिखर गए री, फूल सरीखे है सरस सरस्वर घटती है घटना परिभाषा मत पूछो राह पूछो पूछो कि कैसे घटेगी ये मत पूछो कि क्या घटता है क्योंकि कहा नहीं जा सकता बताने का कोई उपाय नहीं ये बात कहने की नहीं यह बात जानने की ही लेकिन विधि बताई जा सकती है इशारा किया जा सकता ऐसे चलो ऐसे समलो, चित्त निर्विचार हो शांत हो अपेक्षा शून्य हो वासना तृष्णा से मुक्त हो बस उसी क्षण में जब भी ऐसी वसंत की घड़ी तुम्हारे भीतर सज जाएगी बज उठती भीतर की सहनाई खिल जाते उतर आती कोई किरण आकाश से और कर जाती तुम्हें सदा के लिए और भिन्न फिर तुम दोबारा वही ना हो सकोगे समाधि का पहला अनुभव और स्नान हो गया सदियों सदियों से तुम गंदे हो धूल जम गई बहुत लंबी यात्राएं की समाधि का पहला अनुभव सारी धूल बहा ले जाता सारी धारणाएं सारी धारणाओं के जाल सब समाप्त हो जाते तुम निर्दोष हो जाते नहीं गोरख ने कि जैसे छोटा बालक भीतर जन्मता है अंतर के शून्य में एक बालक बोल उठे एक नए जीवन का आविर्भाव समाधि में तुम्हारी मृत्यु हो जाती मरो मरोगी मरो अहंकार मर जाता है तुम मिट जाते हो और परमात्मा हो जाता है चौथा प्रश्न प्यारे प्रभु प्रश्नों के अंबार लगे उत्तर चुप है कौन सहेजे इन कांटों को बगिया चुप है माली चुप है प्रश्न स्वयं में रहता चुप है दिनकर चुप है रातें चुप है उठी भदरिया कारी कारी लगा अंधेरा बिल्कुल घुप है प्रभु इस स्थिति का निराकरण करने की अनुकंपा करें कन्नुमल जब तक प्रश्न है तब तक उत्तर चुप रहेंगे प्रश्नों के कारण ही उत्तर चुप है प्रश्नों से उत्तर नहीं मिलता जब प्रश्न चले जाते हैं और चित्त निष्प्रश्न हो जाता तब उत्तर मिलता है प्रश्नों की भीड़ में ही तो उत्तर खो गया है ठीक कहते हो तुम प्रश्नों के अंबार लगे हैं उत्तर चुप है उत्तर चुप रहेंगे ही प्रश्न इतना शोरगुल मचा रहे हैं उत्तर बोले तो कैसे बोले और ख्याल रखना प्रश्न अनेक होते हैं उत्तर एक है उत्तर तो एक वचन प्रश्न बहुवचन प्रश्नों की भीड़ होती जैसे बीमारियां तो बहुत होती स्वास्थ्य एक होता है। बहुत तरह के स्वास्थ्य नहीं होते तुम किसी से कहो कि मैं स्वस्थ हूं तो वो ये नहीं पूछता कि किस प्रकार के स्वस्थ कौन सी भांति के स्वास्थ्य में हो लेकिन किसी से कहो मैं बीमार हूं तो तत्क्षण तो पूछता है कौन सी बीमारी बीमारियां बहुत है स्वास्थ्य एक है प्रश्न बहुत है उत्तर एक है और बहुत प्रश्नों के कारण वो एक उत्तर पकड़ में नहीं आता भीड़ लगी है प्रश्नों की सच कहते हो चानों तरफ प्रश्न ही प्रश्न प्रश्न से प्रश्न निकलते जाते हैं खड़े होते जाते हैं मिटते जाते हैं नए बनते जाते तुम इतने घिरे हो प्रश्नों से ये सच है मगर इसी कारण उत्तर चुप है तुम कहते हो प्रश्नों के अंबार लगे हैं उत्तर चुप है उत्तर चुप नहीं है उत्तर भी बोल रहा है लेकिन उत्तर एक और प्रश्न अनेक है नक्कारखाने में तूती की आवाज जैसे खोजा बाजार में शोरगुल में कोई धीमा धीमा स्वर में गीत गाए जैसे खो जाए ऐसा ही सब खो गया है उत्तर पाया जा सकता है उत्तर दूर भी नहीं उत्तर बहुत निकट है उत्तर तुम हो उत्तर तुम्हारे केंद्र में बसा है जरा प्रश्नों को जाने दो प्रश्नों को मूल्य मत दो प्रश्नों को बहुत ज्यादा अर्थ भी मत दो प्रश्नों से धीरे दीर धीरे उदासीन हो जाओ प्रश्नों को सहयोग मत दो सत्कार मत दो प्रश्नों के उपेक्षा करो प्रश्नों के प्रति तथस्ट हो जाओ क्योंकि जो प्रश्नों में चला गया वो दर्शन शास्त्र के जंगल में भटक जाता है तुम प्रश्नों को चलने दो आने दो जाने दो ऐसे ही देखो प्रश्नों की भीड़ को जैसे तुम रास्ते पर चलते लोगों को देखते हो ना कुछ लेना ना कुछ देना असंग भाव से दूर खड़े तुम्हारे और तुम्हारे प्रश्नों के बीच जितनी दूरी बढ़ जाए उतना हित क्योंकि उसी अंतराल में उत्तर उठेगा बुद्ध के पास जब भी कोई जाता था कोई प्रश्न पूछने तो बुद्ध कहते रुक जाओ दो वर्ष रुक जाओ दो वर्ष चुप बैठो मेरे पास फिर पूछ लेना ऐसा हुआ एक बड़ा दार्शनिक बुद्ध के पास गया मालूम के पुत्र तो उसका नाम था जाहिर दार्शनिक था उसने बड़े प्रश्नों के अंबार लगा दिए बुद्ध ने प्रश्न सुने और कहा कि मालूम के पुत्र तू सच उत्तर चाहता है अगर सच ही चाहता है कीमत चुका सकेगा ने कहा जीवन मेरे अंत होने के करीब आ रहा है जीवन भर से यह प्रश्न पूछ रहा हूं बहुत उत्तर मिले लेकिन कोई उत्तर उत्तर साबित नहीं हुआ हर उत्तर में से नए प्रश्न निकल आए किसी उत्तर में समाधान नहीं हुआ है आप क्या कीमत मांगते हैं मैं सब कीमत चुकाने को तैयार हूं मेन प्रश्नों के हल चाहता ही हूं मैं इनका समाधान लेके इस पृथ्वी से जाना चाहता फिर बुद्ध ने कहा ठीक है क्योंकि लोग उत्तर तो मांगते हैं मगर कीमत चुकाने को राजी नहीं होते इसलिए मैंने तुझसे पूछा फिर दो साल तू चुप बैठ जाए ये कीमत है तू मेरे पास दो साल चुप बैठ बोल ही मत जब दो साल बीत जाएंगे मैं खुद ही तो पूछूंगा कि मालूम अब पूछ ले फिर तू पूछ लेना तुझे जो पूछना हो और आश्वासन देता हूं कि सब उत्तर दे दूंगा सब निराकरण कर दूंगा मगर दो साल बिल्कुल चुप सन्नाटा उठा दो साल बात मत उठाना मालूम पुत्र सोच ही रहा था कि हां कहूं कि ना दो साल लंबा वक्त है और इस आदमी का क्या भरोसा है? दो साल बाद देगा भी उत्तर के नहीं उसने कहा कि आप पक्का विश्वास दिलाते हैं कि दो साल बाद उत्तर देंगे बुधने का बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं तू पूछेगा तो दूंगा तू पूछेगा ही नहीं तो मैं किसको उत्तर दूंगा तभी एक भिक्षु पास के वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था खिलखिला के हंसने लगा मालूम को ने पूछा यह भिक्षु क्यों हंस रहा है का तुम ही पूछ लो उस भिक्षु ने कहा कि अगर पूछना हो अभी पूछ लो यही धोखा मेरे साथ हुआ हम भी ऐसे ही बुद्धू बने मगर ये बात सच कह रहे हैं वो कि अगर पूछोगे तो दो साल बाद उत्तर देंगे मगर दो साल बाद कौन पूछता है दो साल से मैं चुप बैठा हूं अब वो मुझसे कुरत कुरेत कर पूछते हैं कि पूछो भाई मगर दो साल चुप रहने के बाद पूछने को कुछ बचता नहीं उत्तर मिल ही जाता है तो अगर पूछना हो तभी पूछ लो नहीं तो दो साल बाद फिर पूछने को कुछ ना बचेगा और यही हुआ मोल पुत्र दो वर्ष रुका दो वर्ष पूरे हुए बुद्ध भूले नहीं तिथि तारीख सब याद रखी ठीक दो साल पूरे होने पर मौल पुत्र तो भूल ही गया था क्योंकि जिसके विचार धीरे धीरे शांत हो जाएं उसी समय का बोध भी खो जाता क्या समय का हिसाब कौन दिन आया कौन वर्ष आया क्या हिसाब सब जा चुका था सब बह चुका था जरूरत भी क्या थी बैठना था रोज बुद्ध के पास तो शुक्र हो कि शनि रवि हो कि सोम सब बराबर था आषाढ़ हो कि जेठ गर्मी हो कि सर्दी सब बराबर था भीतर तो एक ही रस्ता शांति का मौन का दो वर्ष पूरे हो गए बुद्ध ने कहा मौलूंग पुत्र तुम खड़े हो जाओ खड़ा हो गया मौलूंग पुत्र बुद्ध ने कहा आप तुम पूछ लो क्योंकि मैं अपने वचन से मुकुरता नहीं तुम्हें कुछ पूछना है मौलंग पुत हंसने लगा और उसने कहा वो भिक्षु ठीक कहा था मेरे पास पूछने को अब कुछ भी नहीं उत्तर आ ही गया आपकी कृपा से उत्तर आ ही गया उत्तर दिया नहीं गया और आ गया उत्तर बाहर से आता ही नहीं उत्तर भीतर से आता ऐसा ही समझो जैसे कोई कुआ खोदता है तो पहले कंकड़ पत्थर निकलते हैं कूड़ा करकट निकलता है सूखी जमीन निकलती है फिर गीली जमीन आती फिर कीचड़ निकलती फिर जल स्रोत जल स्रोत तो दबे पड़े तुम्हारे प्रश्नों के ही परत परत जम गई उसी के नीचे जल स्रोत दबा पड़ा है खुदाई करो इन प्रश्नों को हटाओ और हटाने का उपाय एक ही है जाग के साक्षी भाव से इन प्रश्नों के प्रवाह को देखते रहो सिर्फ देखते रहो इस प्रवाह को कुछ मत करो बैठ जाओ रोज घंटे दो घंटे चलने दो प्रवाह को जल्दी भी ना करना कि आज ही बंद हो जाए इसलिए बुद्ध ने कहा दो साल कोई तीन महीने के बाद पहली सरसराहट सन्नाटे की शुरू होती और कोई दो साल होते होते अनुभव पक जाता है बस कोई इतना धीरज भी रखे कि दो घंटे रोज बैठता रहे कुछ ना करे उस कुछ ना करने में सारी कला छिपी लोग पूछते हैं बुद्ध को पहली समाधि कैसे घटी बैठते वृक्ष के नीचे कुछ कर नहीं रहे थे तब घटी छह साल तक बहुत कुछ किया बड़े यम व्यायाम प्राणायाम ना मालूम क्या क्या किया सब करके थक गए थे उस रात तय करके सोए कि अब कुछ नहीं करना हो गया बहुत करने से भी कुछ नहीं होता उस रात करना भी छोड़ दिया उस रात बिल्कुल बिना करने की अवस्था में सो गए सुन भाव था सुबह आंख खुली और समाधि द्वार पर खड़ी थी जिस मेहमान की प्रतीक्षा थी वो आ गया आखिरी तारा डूबता था सुबह का और भीतर बुद्ध के आखिरी विचार डूब गए उधर आखिरी तारे से आकाश खाली हुआ इधर आखिरी विचार भी डूब गए समाधि आ गई उत्तर आ गया इसलिए तो समाधि कहते हैं उसे क्योंकि उसमें समाधान है सांझ आई चुप हुई धरती गगन नयन में गोधोली के बादल उठे बोझ से पलकें झपी नम हो गईं, सांझ ने पूछा उदासी किस लिए किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं रात आई कालीमा घिरती गई सघन में द्वार मन के खुल गए दाह की चिंगारियां हंसने लगी रात ने पूछा जलन यह किस लिए किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं नींद आई चेतना सब मौन है दे थक कर सो गई पर प्राण को स्वप्न की जादू भरी गलियां मिली नींद ने पूछा भुलावे किस लिए किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं प्रश्न तो बिखरे यहां हर ओर हैं किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं तुम प्रश्नों को पकड़ो ही मत उत्तर तुम्हें मिलेंगे भी नहीं कोई कभी प्रश्नों के सहारे चल के उत्तर पाया भी नहीं तुम प्रश्न उठने दो ये मन की खुजलाहट खुजलाहट ठीक शब्द है कभी कभी खुजलाहट उठती तो हम खुजा लेते बस ऐसी ही मन की खुजलाहट है प्रश्न खुजा लेने से कुछ हल नहीं होता लेकिन ना खुजा तो भी बेचे नहीं होती खुजा लेने से थोड़ी सी क्षण भर को राहत मिलती बस ऐसे ही तुम्हारे उत्तर है। एक उत्तर पकड़ लिया थोड़ी देर राहत मिलती जल्दी ही उस उत्तर में से भी प्रश्न निकल आएंगे फिर राहत खो जाएगी फिर उत्तर की तलाश शुरू हो जाएगी कन्नुमल तुम ठीक कहते प्रश्नों के अंबार लगे उत्तर चुप है कौन सहजे इन कांटों को बगिया चुप है माली चुप है प्रश्न स्वयं में रहता चुप है दिनकर चुप है रातें चुप है उठी बदरिया कारी कारी, लगा अंधेरा बिल्कुल घुप है प्रश्नों के अंबार लगे उत्तर चुप है उत्तर चुप रहेंगे उत्तर बोलते नहीं तुम बोलना जब बंद कर दोगे तत्ण उन्हें पहचान लोगे तुम्हारी वाणी खो जाएगी और तुम पाओगे शून्य तुम्हारे भीतर बोला मौन तुम्हारे भीतर बोला उस मौन में अचानक समाधान है सब प्रश्नों का उत्तर है क्योंकि उस मौन में शांति है सुख है परमानंद है तुमने एक बात ख्याल की प्रश्न उठते दुख के कारण दुख प्रश्नों का जन्मदाता है जैसे तुम्हारे सिर में दर्द होता तो तुम पूछते हो सिर में दर्द क्यों जब नहीं होता तो तुम यह नहीं पूछते कि सिर में दर्द क्यों नहीं तुम्हें जब बीमारी होती तो तुम पूछते हो डॉक्टर से जाके कि मैं बीमार क्यों हूं कारण लेकिन जब तुम स्वस्थ होते हो तो तब तुम डॉक्टर के पास जाकर नहीं पूछते कि मैं स्वस्थ क्यों हूं कारण स्वास्थ्य में कोई प्रश्न नहीं उठता बीमारी में प्रश्न उठता है दुख से प्रश्नों का जन्म होता है सुख में प्रश्न क्षीण हो जाते तुम जैसे ही अपने भीतर शांत हो जाओगे और थोड़े से सुख की झलक पाओगे हैरान होके पाओगे प्रश्न खो गए कौन पूछता है किसलिए पूछता है दर्द ही ना रहा तो दर्द से जन्मने वाले प्रश्न कैसे बच सकते वे अपने आप समाप्त हो जाते आखिरी प्रश्न प्रार्थना क्या है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 जब से सुना गीत तुम मेरे गाओगे नए नए नित छंद बनाकर लाती हूं जब से सुना द्वार तुम मेरे आओगे नई नई नितबंधनवार बंधाती हूं इन नैनों में नए नै सपन का मेला है सतरंगी ये चाह हृदय में मुस्का कैसे काटूं पंख कल्पना के सुंदर मन की सोन चिरैया देखो अकुला थी जब से सुना प्राण पर मेरे छाओगे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 बड़े ही असमंजस में प्राण विवस्ता का अनुताप सांझ की बेला बहुत अधीर फिर फिरता मंद समीर घुटन भर भर जाती है पीर कसक्ति किससे बात कहूं आज मैं किसका साथ कहूं कहो मैं किसके साथ बहूं प्रार्थना ऐसे निवेदन है प्रेम की बात है आकाश से दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं आता